भागवत महापुराण दसमस्क अथ ओसोध्यालपरकृपा श्रीशुकवाच विलोक्य दूषिताशिना विभू तस्र्पयत श्री क्रिश्ना सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविशधर काली नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया राज कथम अंतर जलेगा भगवान हेम सबई बहु युगावासम राजा परीक्षित ने पूछा ब्रह्मण भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा सो बतलाइए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 भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है सुखदेव जी ने कहा परीक्षित यमुना जी में काली नाग का एक कुंड था उसका जल विष की गर्मी से रहता था यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे मृयते तिरगा याणिन उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदे लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास बात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती तब वे उसी समय मर जाते थे तम च क्षेत्र दुष्टा नदी तुंगम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 चार सौ हाथ तक फैल गया अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है तस्दे विहर तो भुज दंड घूर्ण वारोष मंगवर वारण विक्रम से आश्रुत तस्व स निरीक्ष चक्षु श्रभा प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा आंख से ही सुनने वाले काली नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है उसे यह सहन न हुआ वह चीढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनाव पीतवसन स्मृत सुंदराशम क्रीडंत अतिमय कमलोदरा संद्य मर मृषा भुज जाह चुछाध उसने देखा कि सामने एक सांला सलोना बालक है वर्षा कालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवस्त्र का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है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 मर्म स्थानों में डस कर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया तम्नाग भोग पर चेष्ट आलोक्य प्रिय सखा पशुपाभ शार कृष्ण पितात्म सुहृदर्थ कलत्र काम दुखानुशोक भय मूढ़ो निपेतु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 गावो तरंदमान सुनाभी गाय बैल बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंधी रही वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो उस समय उनका शरीर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 कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है ताना गोपानंद पुरोगमाह कृष्णम लक्षनाचार्य तुम गंद बाबा आदि गोपो ने पहले तो उन अशुनों को देखा और पीछे से यह जाना या श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए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 उन्होंने दूर से ही देखा कि काली दह में काली नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौवे बैल बछड़े आदि बड़े आर्तस्वर से डकारा डकरा रहे हैं यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए गोप्योरक्त मनसो भगवतभिख तून प्रिय बृह बृह व्यतिम दु श्रीलोकम गोपियों का मन अत्यंत गुणगण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था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 ता कृष्ण मातरम पत मनो प्रवेश कथय कृष्णान पितो मृतक प्रतीका माता यशोदा तो अपने लाले लाल के पीछे काली में कूदने ही जा रही थी परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया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 और किन्ही को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया इतम सगोकुल गति कुमारेतो आज्ञा मृत पदवी मनोवर्तमान स्थित मुहूर्तम उदते परीक्षित यह साप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण के मनुष्यों जैसी एक लीला थी जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए तत्प्रथ्यमान वपुषा बथितात्म भोग त्यक्तोन्पिध स्विशाण मुक भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया इससे सांप का शरीर टूटने लगा वह अपना नाग पास छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुकार मारने लगा घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा उस समय उसके नथनों से विष की फुहारे निकल रही थी उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो उसके मुंह से आग की लपटे निकल रही थी फया कराल परिस बभ्राम सोप्यवसरम प्रसमी क्षमा उस समय कालीनाग अपनी दुहरी जीभ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 एवं परिभ्रम हस मुन्नतांस मनम्य तत्पृशी सूढ़ आद्य पादाम कलाद इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दाब दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए काले नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मड़िया थी उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार और भी बढ़ गई नृत्यगान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे तमे तम क्षत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 नस्तो ववन परीक्षित के 101 सिर सिर थे वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंड भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते इससे काली नाग की जीवन शक्ति छीन हो चली वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया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 फुफकारने मारने लगता इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो तत्चित्रता पत्रो फणातपद्रो रुम्वाचरा नारायण मनसा जघाम परीक्षित भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से काली के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी तब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई वह मन ही मन भगवान की शरण में गया कृष्ण से गर्भ जगतो तिभरा भसन्नम पार्टी प्रहार पर रोग प्रणाथ पत्र उप से दुर्मुष पत्न